श्री रामकृष्ण वचनामृत परिशिष्ट परिच्छेद एक अवतार के लक्षण ईसा मचे अवतार पुरुष क्या कहने के लिए आते हैं श्री रामकृष्ण ने नरेंद्र से कहा था भैया कामनी कांचन का त्याग के बिना ना होगा ईश्वर ही वस्तु है बाकी सभी अवस्तु है स्वामी जी ने भी अमेरिकनों से कहा हम अपने आलोच्य महापुरुष जीवन के इस दिव्य संदेशवाहक ईसा के जीवन का मूल मंत्र यही पाते हैं कि यह जीवन कुछ नहीं है इससे भी उच्च कुछ और है उन्हें इस नश्वर जगत व उसके क्षणभंगुर ऐश्वर्य में विश्वास नहीं था ईसा स्वयं त्यागी व वैराग्यवान थे इसलिए उनकी शिक्षा भी यही है कि वैराग्य या त्याग ही मुक्ति का एक में मार्ग है इसके अतिरिक्त मुक्ति का और कोई पथ नहीं है यदि हम में इस मार्ग पर अग्रसर होने की क्षमता नहीं है तो हमें मुख में तृण धारण कर विनीत भाव से अपनी यह दुर्बलता स्वीकार कर लेनी चाहिए कि हम में अब भी मैं और मेरे के प्रति ममत्व है हम में धन और ऐश्वर्य के प्रति आसक्ति है हमें धिक्कार है कि हम यह सब स्वीकार न कर मानवता के उन महान आचार्य का अन्य रूप से वर्णन कर उन्हें निम्न स्तर पर खींच लाने की चेष्टा करते हैं उन्हें पारिवारिक बंधन नहीं जकड़ सके क्या आप सोचते हैं कि ईसा के मन में कोई सांसारिक भाव था क्या आप सोचते हैं कि यह ज्ञान ज्योतिष स्वरूप अमानवीय मानव या प्रत्यक्ष ईश्वर पृथ्वी पर पशुओं का समधर्मी बनने के लिए अवतीर्ण हुए किंतु फिर भी लोग उनके उपदेशों को अपनी इच्छा इच्छानुसार अर्थ लगाकर प्रचार करते हैं उन्हें देह ज्ञान नहीं था उनमें स्त्री पुरुष भेदबुद्धि नहीं थी वे अपने को लिंगोपाधि रहित आत्मा आत्मास्वरूप जानते थे वे जानते थे कि वे शुद्ध आत्मस्वरूप हैं देह में अवस्थित हो मानव जाति के कल्याण के लिए देह का परिचालन मात्र कर रहे हैं देह के साथ उनका केवल इतना ही संपर्क था आत्मा लिंग विहीन है विदेह आत्मा का देह व पार्श्वभाव से कोई संबंध नहीं होता अवश्य में त्याग व वैराग्य का यह आदर्श साधारण जनों की पहुँच से बाहर है कोई हर्ज नहीं हमें अपना आदर्श आदर्श विस्मृत नहीं कर देना चाहिए उनकी प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील रहना चाहिए हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि त्याग हमारे जीवन का आदर्श है किंतु अभी तक हम उस तक पहुँचने में असमर्थ हैं महापुरुषों की जीवन गाथाएँ से उद्धृत फिर अमेरिकनों से कह रहे हैं अपनी महान वाणी से ईसा ने जगत में घोषणा की दुनिया के लोगों इस बात को भली भांति जान लो कि स्वर्ग का राज्य तुम्हारे अभ्यंतर में अवस्थित है मैं और मेरे पिता अभिन्न हैं साहस कर खड़े हो जाओ और घोषणा करो कि मैं केवल ईश्वर तने ही नहीं हूं, पर अपने हृदय में मुझे यह भी प्रतीति हो रही है कि मैं और मेरे पिता एक और अभिन्न है नाजरस ईसा मसीह ने यही कहा इसलिए हमें केवल नादरसवासी ईसा में ही ईश्वर का दर्शन न कर विश्व के उन सभी महान आचार्यों व पैगंबरों में भी उनका दर्शन करना चाहिए जो ईसा के पहले जन्म ले चुके थे जो ईसा के पश्चात आविर्भूत हुए हैं और जो भविष्य में अवतार ग्रहण करेंगे हमारा सम्मान और हमारी पूजा सीमाबद्ध न हो ये सब महापुरुष उसी एक अनंत ईश्वर की विभिन्न अभिव्यक्ति है वे सब शुद्ध और स्वार्थगंध गंध शून्य हैं सभी ने इस दुर्बल मानव जाति के उद्धार के लिए प्राण पर से प्रयत्न किया है इसी के लिए अपना जीवन निछावर कर दिया है वे हमारे और हमारी आने वाली संतान के सब पापों को ग्रहण कर उनका प्रायश्चित कर गए हैं महापुरुषों की जीवन गाथाएं से उद्धित स्वामी जी वेदांत की चर्चा करने के लिए कहा करते थे परंतु साथ ही उस चर्चा में जो विपत्ति है वह भी बता देते थे श्री रामकृष्ण जिस दिन ठनठनिया में श्री शशधर पंडित के साथ वार्तालाप कर रहे थे उस दिन नरेंद्र आदि अनेक भक्त वहाँ पर उपस्थित थे अट्ठारह ईसवी